प्रणोति तस्म तंग दमबुद्धि प्रकाशम मु ओम शांति शांति शांति शं श्यं केशव बाजरायनम सूत्रभाष्य वंदे भगवरो पुना गुरात्मे मूर्तिद नमः दक्षिणमूर्त नम ओ भगवान भाष्यकार के द्वारा विरचित आत्मबोध नामक प्रकरण ग्रंथ के बासठवे श्लोक का विचार प्रारंभ होना है साठ तथा एकसठ इन दो सूत्रों के दो श्लोकों के माध्यम से ये बताया गया कि श्रुति तथा श्रुति का अनुसरण करने वाली स्मृति ब्रह्म को परतह अप्रकाश्य तथा स्वतः प्रकाशमान बता रही है स्वयं प्रकाशमान है ब्रह्म और अन्य का प्रकाशक है से प्रकाश्य नहीं इसे न सूर्यो न न पावकः पावक यद्वान्नर्तम परमं मम इस गीता के गीतालोकसे नूरो भाति न, न चंद्रताक ने विदु भाति यमग्नि तमेव भांतम अनुभाति सर्वं तस्य तस्वीर विभाति इस मुंडक मंत्र के आधार पर बताया गया अब अपने शब्दों से भी भगवान भाष्यकार ब्रह्म को परत अप्रकाश्य स्वयं प्रकाश के रूप में बता रहा है। हैं बासठवें श्लोक में बासठवें श्लोक का उच्चारण किया जाए स्वयं मंत्याप्य भाषयम जगत ब्रह्म प्रकाशते वनी प्रदप प्रकाशतेन्हीं ब्रह्मा अंतर ब्रह्म व्याप्य अखिलम जगदभाषयन स्वयं प्रकाशते ऐसा अन्वय है तीन पादों का पूर्वाध में आए हुए दो पाद उन दो पादों में पद हैं एक तो स्वयं दूसरा अंतर अंतर्बिर तीसरा व्याप्य चौथा भाषय पांचवा आकुलम और षष्ठ षठ जगत और तृतीय पद में जो शुरू वाले दो पद हैं ब्रह्मा और प्रकाशते ऐसे आठ पदों का समूह रूप एक वाक्य होगा वह दार्ष्टांतिक को बताने वाला वाक्य है दृष्टांत को बताने वाला वाक्य है चतुर्थ पद में वनि प्रतप्तायस पिंडवत इसमें वन्य अलग पद है या साथ में वन्य के बाद में विसर्ग है क्या किसी पुस्तक में सभी के पास कैलाश वाली है यदि विसर्ग नहीं है तो एक पद समझना फिर पूरा का पूरा वन्य प्रतपतायस पिंड वत ये एक पद है दार्ष्टांति दृष्टान्त को बताने वाला तो जैसे अग्नि में तपाया हुआ लोहे का गोला उसके बाहर अग्नि है अंदर नहीं है ऐसा नहीं अंदर है बाहर नहीं है ऐसा नहीं है तो अग्नि में डाल करके लाल किया हुआ जो लोहे का गोला है उसे कहा गया प्रतप्त आयस आयस कहते हैं लोहे को प्रतप्त कहते हैं तपाया हुआ तो तपाया हुआ जो लोहा है वह जहां कहीं से भी छू लो गर्म ही लगता है इसका अर्थ है दहाक अग्नि उसके अंदर बाहर सर्वत्र व्याप्त है किसके तपे हुए लोहे के अंदर बाहर व्याप्त है तो वह अंदर बाहर जैसे अग्नि व्याप्त है और लोहे को लाल हुआ है लोहा तो लोहे का जो आकार है गोलाकार है तो गोलाकार चौरस है तो चौरस आकार उस आकार को प्रकाशित करता है और स्वयं भी प्रकाशित होता है तो तपत तो अयह पिंडगत अग्नि उस पिंड को प्रकाशित करता हुआ अयह पिंड को प्रकाशित करता हुआ स्वयं भी प्रकाशित हो रहा है अय पिंड को तो प्रकाशित कर रहा है अग्नि और अग्नि को प्रकाशित कौन कर रहा है वो प्रकाश स्वरूप होने से स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है ये दृष्टांत है दृष्टांत में दो है एक तो अयपिंड और दूसरा अग्नि तो अग्नि स्थानीय तो है अग्नि स्थानीय दारिष्टांत में हो जाएगा ब्रह्म और दृष्टांतगत जो आपका ये है अयपिंड तत्स्थानीय है संपूर्ण जगत अनात्म पदार्थ तो अनात्म पदार्थ जो दृष्टांतगत अय स्थानीय है उनके ब्रह्म अंदर भी है बाहर भी है जगत के प्रत्येक वस्तु के अंदर बाहर ब्रह्म वैसा ही है जैसे तपतः अय पिंड के अंदर बहार अग्नि है और वो संपूर्ण अयपिंड में व्याप्त हुआ अग्नि अयपिंड को प्रकाशित कर रहा है ऐसे संपूर्ण जगत के अंदर बाहर व्याप्त हुआ ब्रह्म संपूर्ण जगत को प्रकाशित कर रहा है अग्नि के तरह ही संपूर्ण जगत का वह प्रकाशक है और जैसे अयपिंड को प्रकाशित करने वाले अग्नि का प्रकाशक कोई अन्य तेजांतर नहीं है तेजोन्तर नहीं है अभी तु तो स्वयं ही प्रकाशमान अग्नि स्वयं प्रकाशित हो रहा है अयपिंड को प्रकाशित कर रहा और स्वयं भाषित हो रहा है ऐसे संपूर्ण जगत के अंदर बाहर व्याप्त होकर के संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने वाला चेतन प्रकाश स्वरूप जो ब्रह्म है वह स्वयं ही भाषित हो रहा है स्वयं प्रकाश है इसे तीन पादों में कहा गया बासठवें श्लोक के तो दृष्टांत का तो अर्थ पहले समझ में आ ही गया कि वही प्रतप्त आयस पिंडवत का अर्थ है तपे हुए लोहे के अंदर बाहर व्याप्त वन्नी जैसे लोहे को प्रकाशित करता हुआ स्वयं प्रकाशित हो रहा है इतना अर्थ है वन्नी प्रतप्त अय पिंडवत का वैसा ही दार्टान्त में तीन पादों से कह रहे हैं कि ब्रह्म यानी अग्निस्थानीय ब्रह्म वो क्या करता है कि अंतर व्याप्य जगत की प्रत्येक वस्तु के अंदर बाहर व्याप्त होकर के संपूर्ण जगत में अखिलम जगत भाषयन तो अखिलम का अर्थ है संपूर्णम तो सारे जगत को भाषयन करते हैं प्रकाशित करता हुआ सारे जगत को तो प्रकाशित कर रहा है ब्रह्मा और ब्रह्मा को प्रकाशित करने वाला दूसरा कोई नहीं है वह जगत को प्रकाशित करता हुआ स्वयं ही प्रकाशित हो रहा है इस अभिप्राय से कहा कि ब्रह्मा स्वयं प्रकाशते जो शुरू में स्वयं पद है उसे प्रकाशते इस क्रियापद के साथ अन्वित करना और ब्रह्म पद को शुरू में ले जाना तो ब्रह्म अंतर व्याप्य बहिर्व्याप्य अखिलम जगत भाषयन स्वयं प्रकाशते ये अन्वय है इसका हिंदी में अर्थ हुआ ब्रह्म जगत के अंदर बाहर व्याप्त होकर के संपूर्ण जगत को भाषित करता हुआ स्वयं प्रकाश है अब इस प्रकार के ब्रह्म को स्पष्ट करते हुए ये कहा जा रहा है जो ब्रह्म से प्रकाश्य जगत है वह वस्तुतः ब्रह्म से भिन्न नहीं है यदि प्र... ब्रह्म प्रकाश्य जगत ब्रह्म से अतिरिक्त होगा और ब्रह्म जगत से अतिरिक्त होगा तो दो पदार्थ हो जाएंगे प्रकाश्य और प्रकाशक तो कहते हैं वस्तुतः देखा जाए तो प्रकाशक ब्रह्म से अलग उसका प्रकाश से जो जगत है यानी क्षेत्र है वह ही नहीं अतिरिक्त वो ब्रह्म में ही ब्रह्म के अज्ञान से यानी अद्वैत के अज्ञान से अद्वैत में द्वैत कल्पित है प्रकाश से जगत कल्पित है वही अनेक है और प्रकाशक तो ब्रह्म एक ही है ना इस अभिप्राय से यह श्लोक आ रहा है त्रेसठवा त्रेसठवे श्लोक का उच्चारण कर लें ब्रह्मा जगद विलक्षण ब्रह्माति चेन्मथ यूमरीचि तो यहां पर भी चौथे पाद में है दृष्टांत और तीन पादों में है दाष्टान्तिक अर्थ तो यथा मरु मरीचिका तो यथा शब्द का तो अर्थ स्पष्ट है जैसे और यथा शब्द का तथा शब्द के साथ नित्य संबंध होता है इसलिए कहीं इन दोनों से एक शब्द का प्रयोग हो दूसरे का ना हो तो भी क्या किया जाता है उन जो जिस शब्द का प्रयोग नहीं है उसका अध्यय किया जाता है दूसरे संबंधी के अनुरोध से तो यथा शब्द का प्रयोग है तो तथा शब्द का अध्याय किया जाएगा और दूसरा चौथे पद में दूसरा पद है मरु मरीचिका ये संस्कृत में दो प्रकार के पद होते हैं ना दो प्रकार क्या है एक वृत्त्यात्मक पद और दूसरा अवृत्त्यात्मक पद वृत्त्यात्मक पद के अवांतर कितने भेद हैं पांच कृत क्रीदंत वृत्तिरूप पद तद्धित तद्धितांत वृत्तिरूप पद समास रूप, वृत्तियात्मक पद एक शेष वृत्मक पद और सनाद्यंत धातु रूप पद सनाद्यंत धातु रूप पद ये वृत्त्यात्मक पद ऐसे पांच प्रकार हैं। उनमें से सबसे पहले तो निर्धारण करना होगा कि मरु मरुमरीचिका यह दो प्रकार के पदों में से किस प्रकार का पद है अवृत्त्यात्मक है कि वृत्त्यात्मक है तो वृत्यात्मक है तो वृत्त्मक है तो वृत्तियात्मक पदों में भी पांच प्रकार के अलग अलग पद होते हैं पांच प्रकार के उनमें से किस वृत्तियात्मक पद है ये तो समास वृत्तिरूप पद है तो समास होता है कम से कम दो पदों का मिलकर के एक पद अनेक पदों का मिलकर के एक पद होने का नाम है समास समास किसको कहेंगे समसनम समास समनम का अर्थ है एक होकर के रहना और एक होकर के कौन रहेगा जो अनेक पद हैं उनका एक पद होकर के रहना ये समास कहलाता है समास तो मरु मरीची का इसमें हैं दो पद वे दो पद एक होकर के रह रहे हैं इसलिए इन्हें कहा गया समास रूपवृत्ति तो एक पहला पद है मरु दूसरा पद है मरीचिका जो समास में अनेक पदों में से प्रारंभ वाला एक पद होगा उसे पूर्व पद कहा जाता है अंतिम पद को कहा जाता है समास का उत्तर पद और बीच में जितने भी पद हो उन्हें कहा जाता है मध्यम पद तो ऐसे समास यदि तीन या तीन से अधिक पदों का मिलकर के एक पद बन जाए तो उसमें पूर्व पद भी रहेगा उत्तर पद भी रहेगा और मध्यम पद भी रहेगा और केवल दो पद आपस में एक होकर के रह रहे हैं तो मध्यम पद उसमें नहीं रहेगा पूर्व पद रहेगा उत्तर पद रहेगा तो मरु मरीचिका ये जो सामासिक पद है उसमें मरु यह है पूर्व पद और मरीचिका को कहा जाएगा उत्तर पद मरु शब्द का अर्थ क्या होता है मरुभूमि होती है ना किसको कहते हैं जिसके, जिसके, जिसके उपज ना हो या रेगिस्तान समझ लो बालू बालू ही बालू जहां पर है उसमें क्या उपज होगी तो रेगिस्तान जैसा उसे कहा जाएगा मरु शब्द से तो मरु पदार्थ हुआ मरुभूमि रेगिस्तान और मरीची का कहा जाता है किसको मिर्ची को रेगिस्तान में मिर्ची होती है <laughs> तो मरीचिका सूर्य किरण को कहते हैं सूर्य किरणों को मरीचिका कहते हैं तो मरु मरीचिका मरु का तो अर्थ हुआ मरुभूमि मरीचिका शब्द का अर्थ हुआ सूर्य किरण और मरु मरीचिका शब्द का अर्थ निकलेगा रेगिस्थान में फैली हुई सूर्य की किरणें मरुदेश में फैली हुई सूर्य किरणें वो है मरु मरीचिका उन सूर्य किरणों में ऐसा लगता है कि जल ही जल है वो सब सूर्य किरणें जल के तरह प्रतीत होती हैं। जल के रूप में भासती है तो जैसे मरु मरुमरीचिका यानी जल के रूप में भाषित होने वाली सूर्य किरणें, उनका वास्तविक स्वरूप तो उनका अधिष्ठान भूत जो जल जल में जल तो है अध्यारोपित और उसका अधिष्ठान भूत है सूर्य किरण तो वो सूर्य किरण है अध्यस्त जल से तो अतिरिक्त है क्योंकि सूर्य किरण बिना जल के भी अपने स्वरूप से भाषित होती है सूर्य किरणें, लेकिन जो मरी, मरुमरीचिका शब्द का अर्थ अर्थभूत आपके सूर्य किरणों में अध्यारोपित जल है जिसे मृग तृष्णिका कहते हैं वह बिना सूर्य किरणों के भाषित नहीं होता सूर्य किरणें न हो तो मृग तृष्णिका की प्रती नहीं होगी रस्सी ना हो तो मंद अंधकार होने पर भी सर्प प्रतीत नहीं होगा तो अध्यस्त वस्तु बिना अधिष्ठान के नहीं होती है अधिष्ठान से अलग उसकी सत्ता ही नहीं है लेकिन अध्यस्त के बिना भी अधिष्ठान भाषता है स्पष्ट प्रकाश में सर्प अध्यारोपित सर्प के बिना भी उसका अधिष्ठान भूत रज्जु प्रतीत होती है इसलिए माना जाएगा अधिष्ठान तो अध्यस्त वस्तु से अतिरिक्त है लेकिन अध्यस्त वस्तु अधिष्ठान से अलग नहीं होती रिदि अलग प्रतीत होगी तो उसे कहा जाएगा मिथ्या अलग दिख रही है अधिष्ठान से अध्यस्त वस्तु तो वह अध्यस्त वस्तु मिथ्या है का मतलब बाधारह है बाध्य है ये यथा मरु मरुमरीचिका इस दृष्टांत से समझाया जा रहा है तो जैसे रेगिस्थान में फैली हुई सूर्य किरणें रूप अधिष्ठान से अलग उनमें अध्यारोपित जल उन, उन किरणों से अतिरिक्त नहीं है येदि अतिरिक्त भाष्य का तो मिथ्यान् और सूर्य किरणें उस अध्यारोपित जल से अतिरिक्त हैं क्योंकि जल के बिना भी शुद्ध रूप से सूर्य किरणों की प्रतीति होती है भ्रांत व्यक्ति को ही सूर्य किरणों की जल के रूप में प्रतीति होती है विवेकी को नहीं होती तो अधिष्ठान अध्यस्त वस्तु से अलग होता है लेकिन अधिष्ठान से अध्यस्त वस्तु अलग नहीं होती है इसे समझाने के लिए दृष्टांत है ऐसे दारिष्टांत में कहा जा रहा है कि तथा ये कहां से आया यथाशब्द के अनुरोध से तथा शब्द का अध्ययन किया तो तथा ब्रह्म जगत विलक्षणम ऐसा न करिए तो जैसे सूर्य किरणों में मरु मरीचिका में अध्यारोपित जल से सूर्य सूर्यकिरण अलग है सूर्य किरणों में अध्यारोपित जल से सूर्य सूर्यकिरण अलग है विलक्षण का अर्थ अलग है ऐसे तथा ब्रह्म जगत विलक्षण जगत तो वो जल के तरह है सूर्य किरणों में भाषमान जल के तरह है जगत का मतलब अध्यारोपित है और ब्रह्म है सूर्य किरणों के तरह अधिष्ठान तो अधिष्ठान भूत जगत का अधिष्ठान भूत ब्रह्म अपने में अध्यारोपित तो जगत से विलक्षण है का मतलब अतिरिक्त है स्वतंत्र है उसकी अपनी जगत के बिना भी सत्ता है इसे यहां पर कहा गया कि ब्रह्म जगत विलक्षणम किंतु अधिष्ठान से अध्यारोपित वस्तु तो अलग नहीं होती ना जैसे अध्यारोपित से अधिष्ठान अलग है ऐसे अधिष्ठान से अलग अध्यस्त को नहीं कहा जा सकता इसे समझाने के लिए कहा जा रहा है कि ब्रह्मणो अन्यत किंचन न तो ब्रह्म से अतिरिक्त दूसरी कोई वस्तु नहीं है जगत जगत को यहां पर निषेध के रूप में ले लीजिए किंचन जगत तो जगत का अल्प अंश भी ब्रह्म से विलक्षण नहीं है ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है अपनी स्वतंत्र सत्ता वाला तो अधिष्ठान से अध्यस्थ तो अलग नहीं है लेकिन अलग यदि भासता है तो उसे मिथ्या समझना इसे कहा जा रहा है कि ब्रह्म अन्यत भाति चेत मिथ्या जगत का पूर्व से अनुवर्तन ले आना तृतीय पाद में तो चेत यानी यदि जगत ब्रह्म अन्य भाती ब्रह्म से अतिरिक्त जगत भाष रहा है अतिरिक्त का अर्थ है स्वतंत्र सत्ता वाला ब्रह्म की सत्ता की अपेक्षा किए बिना ब्रह्म सत्ता निरपेक्ष सत्ता वाला जगत यदि भासता है किसी को तो ये समझना कि वह मिथ्या ही भास रहा है अज्ञान से भास रहा है अधिष्ठान के अज्ञान के कारण वह अधिष्ठान से अतिरिक्त सा प्रतीत हो रहा है अलग सत्ता वाला प्रतीत हो रहा है यद्यपि वो मिथ्या क्योंकि अधिष्ठान से अलग अध्यस्त की सत्ता होती ही नहीं तो ये कहा कि चेत यानी यदि जगत ब्रह्मान्य भाति तरह ही जगत मिथ्या ऐसा अनु करना चेत शब्द के अनुरोध से तरही शब्द का अध्याय करना जैसे यथा शब्द के अनुरोध से तथा शब्द का अध्ययन किया न ऐसे चेत शब्द का तरही शब्द के साथ नित्य संसर्ग होता तो कार्थ है तो चेत का अर्थ है यदि और तरही का अर्थ होता है तब तो यदि जगत ब्रह्म से अलग भास रहा है तब तो ये तरी शब्द का अर्थ निकलेगा जगत मिथ्या जगत का दो बार प्रयोग करना ब्रह्म चेत ब्रह्म अन्यत जगत भाति यहां भाति के कर्ता के रूप में जगत का अन्वय और तरही जगन मिथ्या यहां पर तरही शब्द से जगत तप तो ये अर्थ निकलेगा और जगन मिथ्या ये जो ब्रह्म से विलक्षण जगत भास रहा है वह जगत मिथ्या है ऐसा अनु करना चौसठवें श्लोक का उच्चारण कर लें दृश्यते यद ब्रह्मण्यन्न तद त्ञाच तद्रह्म सच्चिदानंदम द्वयं। सच्चिदानंदम द्वयं। तो यत यत ब्रह्मनो अन्यत ऐसा यत यत ब्रह्मनो भाति दृश्यते दृश्यते करिए सच्चिदानंदमदी त ब्रह्मों तत् तत्व्ञा च तो दृश्यते यत दृश्य से ब्रमणो अ ते तो यत यत दृश्य द्रिश, दृश्यते ऐसा यूये करिए प्रथम पाद का तो यत यत ब्रह्मणु क्या दृश्य से तत् ब्रह्मो अनत न भवेत ऐसा अनुय करिए तो यत यानी यद्यत वस्तु वस्तु यानी पदार्थ जगत तो जो भी जगत अंतपाती पदार्थ दिख रहा है या सुनाई दे रहा है दृश्यते से लिया गया रूप को, सूर्यते से लिया गया नाम को, और नाम और रूप ही जगत है अस्ति भाति प्रियम रूपम नाम चेतकम आद्यत्र ब्रह्म जगत ततो द्वयम् इस श्लोक में बताया गया जो पूर्वार्ध में पांच बताए हैं अस्ति भाति प्रिय ये तीन और नाम और रूप इन पांचों में से आद्यत्र वो कौन है शब्द से बताया गया सत्व अस्तित्व भाति शब्द से बताया गया चित्व तनत्व और प्रिय शब्द से बताया गया आनंदत्व तो ये सचित आनंद ये तीन अंश बताए गए अस्थि भाती प्रिय शब्द से ये तीनों ब्रह्म ये ब्रह्म का स्वरूप है सच्चिदानंद ये ब्रह्म का स्वरूप है और जगत रूपम द्वयम तो ततः यानि पांच में से शुरू वाले तीन से अतिरिक्त जो बचे हुए दो नाम है, है नाम और रूप ये जगत का स्वरूप है नाम और रूप इसलिए यत दृश्यते यद दृश्यते से बताया गया रूपात्मक जगत को और यत, यत सूर्यते से बताया गया नामात्मक जगत रूपात्मक जगत का अर्थ है नामी रूप है नामी और नाम है घट पट इत्यादि शब्द नाम शब्द से लिया जाएगा शब्द को यानी अभिधान को और रूप शब्द से लिया जाएगा अभिधेय को अभिधान तथा अभिधेय नाम तथा नामी वाच्य वाचक ये दो जगत का स्वरूप है ये जगत है वाच्य वाच्यात्मक ब्रह्म में न तो वाचकत्व है न तो वाच्यत्व है इसलिए कहा गया ये तो वाचो निवर्तन्ते यो तो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसासह एक तो ये दूसरा यद वाचा अनभ्युदित ये न वाक अभ्युद्यते इससे रूपत्व का निषेध है वाच्य तो नहीं है ये पता है यद वाचा अनभ्युद्य अभ्युदयते का अर्थ है वाचा अभ्युदयते का अर्थ निकलेगा नाम से यानी अभिधान से बताया जाता है जिसे उसे कहा जाता है वाचा अभ्युदयते यानी शब्द के शक्ति संबंध से जिसको वक्ता बताता है और श्रोता जानता है उसे कहा गया रूप और नाम कहा गया उच्चारित शब्द को और शब्द के अर्थ को बताया गया रूप तो यहां पर बताया जा रहा है कि य य दृश्यते श्रूयते जिसे जिसे देखा जा रहा है और सुना जा रहा है मतलब तो वाचत्विन रूपे जिसका ज्ञान हो रहा है और श्रूयते से बताया जा रहा है वाचकत्विन रूपे जिसका ज्ञान हो रहा है जो वाचक तथा वाच्य रूप जगत है वह कैसा है कहते है अन्यत न भवेत ब्रह्म से अलग स्वतंत्र सत्ता वाला है नहीं वाच्य कहने से अर्थाध्यास को लेना अध्यस्त पदार्थों को लेना रूप शब्द से रूप का अर्थ है वाच्य वाच्य का अर्थ है अध्यस्त जगत और नाम शब्द का अर्थ है उसका वाचक जगत अर्थाध्यास यही है अर्थाध्यास के अवान्तर दो प्रकार हुए एक वाच्य रूप अर्थाध्यास और एक वाचक रूप अर्थाध्यास नाम को कहा गया वाचक रूप अर्थाध्यास और नाम वाच्य को कहा गया रूपात्मक अर्थाध्यास और ज्ञानाध्यास है ये वाच्यवाचक का ज्ञान वाच्य वाच्यवाचक रूप से द्वैत रूप से प्रतीति तो ये है ज्ञानाध्यास तो ये वाच्य तथा वाचक रूप अर्थाध्यास ब्रह्म से अलग है ही नहीं नाम रूप ब्रह्म से अलग नहीं है ये कैसे ज्ञात हुआ ब्रह्म से अलग नहीं है ब्रह्म ही है करके कहते तत्व ज्ञानाच्य तद तत ब्रह्म सच्चिदानंद तो तत् यानी नाम रूपात्मक जगत जिसको देखा जा रहा है नेत्र से और स्रोत्र से सुना जा रहा है अर्थात नाम और रूप नेत्र से रूप को देखा जा रहा है और वाचक जगत को वाचक रूप अर्थात ध्यास को स्रोत्र इंद्रिय से सुना जा रहा है वाचक रूप अर्थात ध्यान शब्द नाम उसे यहां पर शब्द से लेना नाम रूप को नाम रूपात्मक जगत को तो तत् यानी नाम रूपात्मक जगत तत्वज्ञात ब्रह्म वो तत्व ज्ञान से जब देखते हैं अध्यस्त नाम रूप को तो वह अपने अधिष्ठान ब्रह्म से अलग भासता ही नहीं है जब तत्व ज्ञान हो जाए तत्व ज्ञान में तत्व शब्द का अर्थ है यथार्थ स्वरूप तो अध्यस्त को उसके यथार्थ स्वरूप से जब देखता है रस्सी में अध्यस्थ सर्प का यथार्थ स्वरूप है अबाधित स्वरूप यथार्थ का अर्थ है अबाधित तो अबाधित स्वरूप है रज्जु सर्प का ऐसे नाम रूपात्मक जगत का तत्व यानी यथार्थ स्वरूप अर्थात अबाधित स्वरूप वो कौन है ब्रह्म इसलिए कहा कि तत्व ज्ञानाच्य तत्व ब्रह्म तत्व ज्ञान से देखते हैं नाम रूपात्मक जगत को तो तत्व ज्ञान से नाम रूपात्मक जगत ब्रह्म से अलग प्रतीत न होकर के ब्रह्म रूप ही प्रतीत होता है अरु ब्रह्म कैसा है तो अस्थि भाति प्रिय शब्द से कहा गया इसलिए सच्चिदानंदम अद्वयम ये ब्रह्म के विशेषण है तो ब्रह्म की निर्विशेषता को बताने वाले विशेषण है तो नित्य ज्ञान तथा नित्य आनंद स्वरूप जो अद्वय ब्रह्म है तदात्मक ही तत्वज्ञान से जगत निश्चित होता है इसे गीता में कहा गया वासुदेव सर्वम इति उपनिषदों के द्वारा बताया गया सर्व खम ब्रह्मा और तुलसीदास जी ने बताया शिया राम मैं सब जग जानी और महिम्न स्त्रोत्र में कहा गया न तत्त्वम विद्मा हम तो उस तत्व को जानते ही नहीं यम न भवसी जो आप यानी शिव नहीं है त्वम शब्द से शिव को लेना जो शिव की भेदोपासना करने वाले उपासक है शिव के आराधक है वह तो भगवान शिव को अष्ट मूर्ति रूप मानते हैं भगवान शिव की अष्टमूर्ति है तोमर स्तम सोम तोमसी धरणी रात्मा इति इत्यादि से बताया गया जो पंच भूतात्मक स्वरूप आत्मा सोम और अर्कात्मक स्वरूप ये हैं अष्टमूर्ति शिव और इस अष्टमूर्ति शिव अष्टमूर्तियों को तो शिव का स्वरूप मानते हैं और इनसे अतिरिक्त जो भी है वह अशिव है अशिव है का मतलब भगवान शिव नहीं है पर जगत है ऐसी भगवान की भेद बुद्धि से आराधना करने वाले जो उपासक है उनको शिवमेमन स्त्रोत्रकार पुष्पदंताचार्य जी कहते हैं परिचिन्ना उनको परिचिन्न कहते हैं और वो परिचिन्न मती वाले भेद बुद्धि वाले परिचिन्न शब्दकारेद भिन्न तो भिन्न भिन्न बुद्धि रखने वाले मैं उपासक भिन्न हूं मेरा आराध्य शिव मेरे से अलग है वो भले ही इन आठ तत्वों को ही शिव मानते हो लेकिन कहते हैं हम तो पूरे संसार में खोजने के लिए गए हैं शिव से अतिरिक्त कोई वस्तु मिल जाए। तो हमें तो आपसे अतिरिक्त तो दूसरी कोई वस्तु मिली नहीं कहीं पर भी जहां पर भी चक्षु इंद्रिय के माध्यम से हमारा मन चक्षु इंद्रिय के विषय में गया तो चक्षु इंद्रिय का विषयभूत रूप भी आपका ही स्वरूप प्रतीत हुआ स्रोत इंद्रिय के माध्यम से स्रोत इंद्रिय के विषय नाम में चला गया तो वो नाम भी आपसे अनन्य ही प्रतीत हुआ अन्य प्रतीत नहीं हुआ रसन इंद्रिय से रसन इंद्रिय का विषय रस के पास जब मन गया तो रस भी आपसे अतिरिक्त प्रतीत नहीं हुआ इसलिए कहते हैं वयंतु न तद हम तो उस वस्तु को जानते ही नहीं यद तुम न भवसी जो आप नहीं हो का मतलब आप से अनन्न्य ही संपूर्ण जगत है यह तत्व ज्ञान से प्रतीत होता है ऐसा इसलिए कहा तत्व ज्ञानाच्य तद्रह्म तत सच्चिदानंदम अद्वयम् इसी को अन्य शब्द से कहा गया भगवान भाष्यकार के द्वारा यत्र यत्र याति तत्र तत्र समाधया जहाँ जहाँ भी हमारा मन जाता है उन मन को बाहर ले जाने वाले जो मार्ग हैं वाहन है वो पांच है पांच मार्ग से ले जाते हैं श्रोत्र इंद्रिया आदि पांच बहिर्ंद्रिया अपने अपने विषय में मन को ले जाते हैं और उन पांचों इंद्रियों के विषय में मन जब पहुंचता है तो वहाँ तत्व्ञानी का जो ज्ञान नेत्र यदि खुला है तो उस तत्व ज्ञानी ज्यान, का तत्व विषय अज्ञान तत्व ज्ञान नेत्र से निवृत्त हुआ रहता है ज्ञान से अज्ञान की निवृत्ति होती है तो जिनके अज्ञान की निवृत्ति हो गई उनका मन चक्षुरादि इंद्रियों के माध्यम से अध्यारोपित रूपादि विषयों में जाने पर भी वह अध्यारोपित रूपाधि विषय तक ही सीमित नहीं रहता अपितु पहुंचता है उनके वास्तविक स्वरूप अधिष्ठान में और अध्यस्थ का वास्तविक स्वरूप तत्व यथार्थ स्वरूप माना गया इसको अधिष्ठान को और वो अधिष्ठान कौन है शिव शिव में ही कल्पित है सारा जगत तो हम तो आपके अधिष्ठान स्वरूप को देख रहे हैं और उस अधिष्ठान स्वरूप भूत आपके वास्तविक स्वरूप से अलग कोई उसमें अध्यारोपित वस्तु है ही नहीं इस दृष्टि से कहा कि अद्वयम् सच्चिदानंदम अद्वयम् ब्रह्म तत् तत् अध्यारोपित वस्तु जगत सच, अद्वैय सच्चिदानंद ब्रह्म ही है क्योंकि वह अद्वैय सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही जगत का अधिष्ठान है और जगत अध्यस्त है इस प्रकार ये चौसठवें श्लोक की चर्चा संपन्न हो जाती है पैंसठवें श्लोक का विचार हम लोग कल करेंगे आज द्वादशी है कल त्रयोदशी चतुर्दशी विद्या त्रयोदशी यानी त्रयोदशी विद्या चतुर्दशी दोनों मिलकर के है ना इसलिए कल हनुमान जयंती भी है हनुमान जयंती मनाई जाती है दो बार दक्षिण भारत में चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती उत्सव मनाने की परंपरा है उत्तर भारत में मनाई जाती है दिवाली से पहले एक दिन तो कल परसों दिवाली है कल हनुमान जयंती रहेगी और साधना सदन में दोनों जयंतियां मनाते हैं जब से वहां हनुमान मंदिर की स्थापना हुई तब से प्रात स्मरणीय हमारा श्री जी दोनों जयंतिया मनाते रहे तो सुबह का 8 बजे तक का स्वाध्याय तो होगा फिर बीच में आप लोगों को जाना भी पड़ता है और यदि बैठने का सामर्थ्य है तो 9 बजे तक स्वाध्याय और 9 बजे के बाद तुरंत ही हनुमान मंदिर में चलेंगे कोई बीच में इंटरवल नहीं 12 बजे तक बैठना पड़ेगा तैयारी है आप अकेले बाकी घबड़ा रहे हैं बाकी तो निश्चित समय से 10 मिनट ज्यादा भी बैठना पड़े तो घबराहट हो जाती है तो इसलिए 8 बजे तक का स्वाध्याय करेंगे फिर साढ़े या तो साढ़े बजे तक स्वाध्याय होगा हम लोग थोड़ा दोनों भी पैतालीस पैतालीस मिनट करेंगे सात से सात पैतालीस तक ये और सात पैतालीस से साढ़े आठ बजे तक जो चल रहा है वेदांत सार बाद में आधे घंटे की बीच में छुट्टी आपको और बराबर नौ बजे अपने आप ही हनुमान मंदिर में आना और हनुमान मंदिर में हनुमान जी की पूजा आदि होगी फिर यहां आकर के हनुमान जी की सामुदायिक सामुदा चालीसा का पाठ होगा हनुमान चालीसा का और फिर थोड़ा हनुमान जी के गुणगान किए जाएंगे बाहर से भी महात्मा लोग आएंगे इसलिए मंच पर तो बैठे हुए मिलेंगे 15-20 लोग और बैठे बैठे हुए एक हाथ दो ही मिले ऐसा नहीं सबको आना अनिवार्य है नीचे बैठने में तकलीफ हो किसी एक दो को तो चेयर पर भी बैठ सकते हैं लेकिन ये ना कि सभी के सभी चेयर लेकर के फिर बैठ जाओ ये जमीन खाली दीखे वास्तव में तकलीफ जिनको है वो लगभग साढ़े ग्यारह बजे तक का ये कार्यक्रम रहेगा बाद में प्रसाद का कार्यक्रम है तो यहां जो रह रहे हैं वो दूसरी पंगत में भोजन करेंगे पहली पंगत में बाहर के अभ्यागत संतों को परोशना आदि का ये सब कार्य करना है संक्षेप, थोड़ी लोग आएंगे ज्यादा नहीं कोरोना को देखते हुए नहीं तो ज्यादा लोगों को बुलाते हैं लेकिन अब ये दो साल से थोड़ा कम तो जो बाहर से स्वाध्याय में आ, आ रहे हैं वो कल प्रसाद ही पर ले लेंगे बारह बजे और शाम को भी और आज हनुमान जय हनुमान जी का ये भी मंदिर सजाना भी है ना इसलिए हनुमान मंदिर में थोड़ा जैसे यहाँ जन्माष्टमी पर सजाया था ऐसे सजाने के लिए भी सबको उपस्थित रहना है तो शाम के स्वाध्याय के विषय में आप लोग विचार करना आज जब उधर जाएंगे आ, या पाठ के बाद विचार कर लेते हैं भोजन के समय सूचना दी जाएगी होगा कि नहीं होगा ओम पूर्ण मद पूर्ण मदम पूर्णा पूर्ण मुदच्यते पूर्णस्णमाय पूर्ण मेंवावशिष्य ओम शांति शांति शांति ओ शातिशाशा शंकर शंकरचार्यवं बाधरायण सूत्र भाष्य वंदे भगवपुन तो ईश्वर गुरात्मे मूर्तिभागिने यो न्याय दक्षिणात नम ओ